गंदगी और सफाई एक उच्च पदस्थ अधिकारी के मकान के सामने जाने वाली नाली में जगह जगह इतना कचरा फंस गया था कीचड़ और अन्य गंदगी ऊपर की ओर फैलने से रास्ते में आगे पीछे खूब सड़ांध फैल रही थी उन्होंने खुद नाली की सफाई करनी शुरू कर दी जिसे देखकर कर पड़ोस के कुछ लोगों ने उन्हें इज्जत देते हुए उनसे कहा अरे आप यह सब क्यों कर रहे हैं यह काम जमादार का है आपके हाथ गंदे हो जाएंगे इस पर अधिकारी महोदय ने जवाब दिया मेरे हाथ इतने निरीह नहीं हैं कि कीचड़ आदि इन्हें बर्बाद कर सके ये साबुन से एक मिनट में जैसे के तैसे साफ हो जाएंगे बात जंची सचमुच यह क्या फालतू का नियम बना रखा है कुछ अविवेकी लोगों ने कि गंदगी की सफाई का काम सिर्फ जमादार लोग करेंगे मानो जमादारों के हाथ किसी और मिट्टी के बने हों जबकि सच्चाई यह है कि पैदा सब लोग बिल्कुल जमादारों और उनके बच्चों के समान ही होते हैं सब के सब बिल्कुल नंगे यदि सफाई करने वाले व्यक्ति किसी कारण से कुछ दिन हड़ताली तौर पर नहीं आते हैं पर आप खुद सफाई करने के काम को इतना हल्का मानते हैं कि उससे आपका स्तर एकदम ढह जाता है तो आपके सामने यही विकल्प बचता है कि आप चढ़ाँध को सूंघते रहिए क्योंकि आप अपना मकान तो उठाकर किसी और जगह ले नहीं जा सकते यहाँ पराधीन सपनेहू सुख नाहीं को व्यापक संदर्भ में सोचा जा सकता है जिसका भावार्थ निकलता है कि सुखी रहने के लिए स्वाधीनता अनिवार्य है लेकिन आदमी का हर मामले में स्वाधीन और आत्मनिर्भर रहना संभव है क्या नहीं तो फिर यह कि जहां जहां भी वो पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ सकता है वहां वहां उन्हें तोड़कर अपने को परवशता अर्थात गुलामी से मुक्त रखना सीखे जबकि उपरुक्त प्रकरण में वो ऐसे लोगों का गुलाम बन जाता है उन पर पूर्णतः निर्भर होकर जिन्हें वो अपने से बहुत छोटा मानने का भ्रम और दम्भ पाले रहता है स्थिति यह है कि नगरों की आधी बस्तियाँ गंदी रहा करती हैं जिसके लिए जिम्मेदार प्रायः सभी नागरिक हुआ करते हैं अब जरा यह सोचिए कि क्या यह बात अनैतिक नहीं है कि गंदगी हम लोग करें और सफाई दूसरे लोग करें इसी प्रकार गंदगी सब लोग करें और सफाई कुछ लोग करें सफाई करना किसी भी पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टि से गंदी बात नहीं हो सकती माँ बच्चों की और नर्सें मरीजों की परिचर्या में क्या कुछ नहीं करती हम भी अपने शरीर की हर गंदगी को खुद साफ करते ही हैं इसलिए यदि हम झूठी शान और भोंडी परंपरा को छोड़कर आवश्यकता अनुसार आसपास की भी थोड़ी बहुत सफाई करने की हिम्मत जुटा लें तो हमें उससे तत्काल मिल सकने वाला सुख ढूंढने के लिए किसी और के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा यदि आपको लगे कि आपके पास समय नहीं है तो इस सब के लिए गांधी जी को याद कर लीजिए जिनके पास आपकी तुलना में निश्चित रूप से बहुत कम समय था